ओम ज्ञान शाखया चक्षुर्मी थी प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 46। क्या छयालीस <laughs> क्रमशः अनुवाद गुरु मेरे से अभिन्न स्वीकार करना चाहिए और किसी प्रकार से भी इनको कभी भी अपमान नहीं करना इनको ईर्ष्या नहीं करना और मात्य बुद्धि अर्थात इनको साधारण व्यक्ति जैसे नहीं मानना क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है तत्पर्य अगर किसी के किसी का आचार्य अभिमान अथवा गुरुगिरी होते हैं लेकिन हरिसेवक भाव नहीं होते हैं वे अपराधी मानना है और इस अपराध पूर्ण भावना से वो आचार्य होने से अनुपयुक्त होते हैं सदगुरु सदाइव अहितुकी भगवत भक्ति कहते हैं इस परीक्षा से उनको भगवान का साक्षात प्रकट मानना चाहिए और निनंद यथार्थ प्रतिनिधि ऐसे गुरु आचार्य देव कहलाते हैं भौतिगवादियों hmm. ईर्ष्युक्त भावना से इंद्रिय चुप्ति भावन भावना भावित से असंतुष्ट होने वैसे भौतिकवादियों सदगुरु को निंदा करते हैं लेकिन वास्तव में एक सदगुरु आचार्य भगवान से अभिन्न है और इसलिए ऐसे आचार्य को ईर्ष करना भगवान स्वयं ईर्ष करना है और ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं होगा हम्म तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुरु का लक्षण क्या क्या है ऐसा है दुनिया में बहुत गुरु है या एक्चुअली बहुत गुरु नहीं है गुरु बहुत कम है लेकिन खेतते हुए गुरु गुरु गिरी करने वाले बहुत है तो खाली बोलने से सही मैं गुरु ऐसे बहु न सही कोई गुरु नहीं होते गुरु होने के लिए ये यथार्थ लक्षण होने चाहिए जैसे कि कोई भी बोल सकते मैं धनी हूं मैं क्रोपाती हूं लेकिन कल बोलना सही कोई क्रोपाती नहीं होता स्वात्म कल्पना में हम क्रोपाथी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक से क्रोपाती होने के लिए लक्षण होना चाहिए कि क्रो है अगर क्रो नहीं है तो क्रोपाती नहीं तो गुरु का क्या लक्षण है तो क्या पंडित्य वैराग्य तो वो सब होना चाहिए लेकिन मूल लक्षण है वो शुद्ध भक्त है कृष्ण के शुद्ध, शुद्ध भक्त न्यायाभिराषि शून्य काम का दिना प्रथम अनुकुन कृष्ण शुरु भक्ति गुरु का मतलब जिनके हृदय में दूसरी कामनाएं नहीं रहते हैं और स्वयं शुद्ध भक्ति करते हैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति और शिष्यों को कैसे को की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना शुद्ध कृष्ण भक्ति पुनः पुनर्जागरण करना और वो ही जीवन का एक ही उद्देश्य है और कैसे शुद्ध भक्त प्राप्त होते हैं और प्राप्त करने से क्या कव्यान होते क्या उपकार होते हैं तो गुरु ये सब आपने आचरण और चरित्र के द्वारा शिष्यों को सिखाते हैं तो अगर एक व्यक्ति बड़ा पंडित है लेकिन वैष्णव नहीं है गुरु नहीं हो सकते सत्कार मैंने कनो वे क्रम मंत्र विशारदा वैष्णव गुरु न स वैष्णव स्वच्छ गुरु तो अगर एक भी व्यक्ति निपुण है सभी प्रकार के कालखंडीय काल का लेकिन वो वैष्णव है तो वो योग्य नहीं है गुरु और अगर दूसरा व्यक्ति है जो स्वच्छ है अर्थात ऐसा खूल में जन्म लिया जिसमें अभ्यास है खुद मांस खाना मतलब सबसे नीच वंश अद्भुत है लेकिन वो वैश्व है तो वो गुरु है तो अगर खो ऐसे नीच वंश में जन्म रहते हैं जिसमें नीचा चार होते हैं तो वैष्णव होने से तो वो नीचा चार चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु वैष्णव कुत् का मांस करते है ऐसे नहीं है लेकिन संभव है कि एक व्यक्ति का पूर्वाभ्यास ऐसे था। लेकिन अभी एक शुद्ध वैष्णव की कृपा से सिंचित होते हैं और ऐसे पूरा जीवन परिवर्धित हो गया है और अभी शुद्ध वैष्णव है तो इसलिए एक महान अपराध है शुद्ध वैष्णव की पूर्वाभ्यास को निंदर करना अगर कोई बोलते है वह एक भक्त तो शुद्ध भक्ति कहते हैं। लेकिन अगर कोई बोलते है कि वो वो उसका जन्म यावं को महत्ता वो जन्म से ही भक्त नहीं है और ऐसे ही वो वैष्णव को दोषारोप करते हैं तो वो परम निंदक है और अगर अगर ऐसे वैष्णव निंदा कहते हैं अगर आपना जीवन में अपना चरित्र में ऐसे कोई दोष नहीं है तो फिर भी भगवान की भक्ति कभी नहीं मनंगे उस दोष से वो करने से और बड़ा दोष है शुद्ध वैष्णव को ऐसे निंदा करना कि वो पहले ऐसे किया थे तो ऐसे ही गुरु का मुख्य लक्षण है कि वे शुद्ध वैष्णव है शुद्ध वैष्णव का मतलब सेवा भाव अधिक है और इनके जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कृष्ण सेवा के बिना कोई दूसरा काम नहीं करते हैं कोई दूसरा चिंतन नहीं करते कोई दूसरा वचन नहीं बनते तो यही शुद्ध भक्ति है और अवश्य ही ऐसे भक्त का चरित्र में होगा और होगाग्य होगा होगा आसुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यशु वैराग्यु शुद्ध भक्ति कर्ण से आपने आप अर्थात कृष्ण की अहैतृ की कृपा से भक्त अगर जदर शिक्षित नहीं हो तो फंदे होते सब शास्त्रों का सिद्धांत इनके हृदय में प्रकट होते हैं यस्य देवे फरा भक्त यथा देवे तथा गौरव प्रकाश होते महात्मा जिनकी जिनकी पूरी श्रद्धा है शास्त्र में और भगवान और गुरु में यदि पूरा भगवान में और गुरु में तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में गुरु और कृष्ण की कृपा से तो सब शास्त्रिक गुरय मर्म प्रकात होते हैं ज्ञान हृदय प्रकाशित चखुदान दिलो जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो गुरु को मतलब जो अंध लोग को चक्षुन देते अर्थात हम अंध है हम देखते हैं बहुत कुछ देखते हैं लेकिन भगवान को नहीं देखते तो गुरु हमको दिव्य दृष्टि देते हैं जैसे कि हम सर्वत्र सदैव भगवान को देख सकते हैं। यो श्य थी सावी पश्य हम न फनशाई नीति में श्री कृष्ण कहते है कि मेरे भक्त सदैव मुझको देखते हैं और मैं एक सदैव मेरे भक्तों को देखता हूं तो कैसे देखना है प्रेमांज न छु थ भक्ति विलोचने न समक सदैव देश विलोक सुंदर चिंत्य गोम गोविंदमादि पुरुषंत महोजन अभी हम भगवान को नहीं देखते लेकिन वो जब अंकोख अंको प्रेम प्रेमंजन नग्न है अर्थात जब हमारी दृष्टि पूरी भक्ति संयुक्त होते हैं तो उस समय हम हम सदैव कृष्ण को देखते हैं तो ऐसे ज्ञान और वैराग्य भक्तों के लिए ज्ञान और वैराग्य महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है क्या ज्ञान जो ऐसे ज्ञान जिससे भक्ति प्रकट होते हैं वो ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन खाली शास्त्र पंडित या मैं बड़ा पंडित हूं ऐसे दिखाना तो वो भक्तों का उद्देश्य नहीं है भक्त शास्त्र अध्ययन करते है और गुरु का एक मुख्य कर्तव्य है शिष्यों को शास्त्र सिखाना लेकिन गुरु तो खाली अनुस्त पंडित नहीं है जैकर वो तो खाली संस्कृत पंडित नहीं है अगर संस्कृत ज्ञान बिल्कुल नहीं है लेकिन सेवा बाबा पूरा है तो वे गुरु है और अगर अपार संस्कृत ज्ञान है लेकिन शिव भाव नहीं है अगर खाली मैं बड़ा पंडित हूं ऐसे सोचना है तो ऐसे व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते क्योंकि गुरु का मतलब अब जो शिष्य का अज्ञान हटाते हैं और अज्ञान अवस्थ से उसको ज्ञान वस्तु में डाल दें तो एक प्रकार का आज्ञान है इतने सा ज्ञान अर्जन करने से सोचना मैं ज्ञानी हूं तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ा मूर्ख तो कैसे संभव है अगर शिक्षित होने से एक व्यक्ति सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानते हूं तो वो मुर्गे <laughs> जानत जानंत किंबा भूक्त्या चने प्रभो मनसा वचसापी वैभव तव गोचरा ब्रह्माजी सबसे बड़ा पंडित है ब्रह्मांड में तो इनके चार मुख है और सब मुख से वेद ज्ञान आते हैं तो बड़ा पंडित ले थे लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं खे कि कई बहु सहते हैं मैं कृष्ण कृष्ण का वायी भाव जानता हूं लेकिन मेरे विचार में कृष्ण को मापना कृष्ण को पूर्ण मालम होना इनके भयभाव मापना तो मानसिक वाचसिक प्रयास से संभव नहीं है तो अगर कोई सोच मैं बहुत कुछ जानता हूं तो खाली ऐसे सोचने से वो अयोग्य होते हैं गुरु हो क्योंकि गुरु ज्ञानी होते होते अगर ज्ञानी नहीं है तो कैसे शिक्षा दे सकते लेकिन वो ज्ञान तो खाली ऐसा अक्षा विशागा अनुस्वर इत्यादि पढ़ने से नहीं आते हैं वो ज्ञान आते हैं भगवान की भक्ति करने से भगवान की हृदय प्रेरणा से भगवान जब संतुष्ट हो तब भक्तों को इनके नाम गुण रूप लील इत्यादि प्रकट करते हैं भक्त का हृदय में अर्थात श्री कृष्ण आदि न भावित ग्राहि इंद्रिया सेवन मुख हिजी वादो स्वयं आदो तो एक व्यक्ति जितने भी बुद्धिमान है जितने भी बौरा पंडित है तो अपने प्रयास से इन, इनकी बुद्धि से भगवान के पास नहीं जा सकते भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं सकते तो लेकिन अगर एक मतलब भौतिक बुद्धि भौतिक प्रयास है भगवान को मापना संभव नहीं है वो किसी भी प्रकार प्रयास लेकिन अगर भगवान संतुष्ट होते एक भक्त की भक्ति से तो भगवान स्वयं अपना नाम गुण रूप लील प्रकट करते हैं वो भक्त के हृदय में तो ज्ञान गुरु ज्ञानी है लेकिन वो ज्ञान जो तो खाली पुष्य की ज्ञान नहीं है वो आत्म साक्षात का है और गुरु का और भक्तों का वैराग्य वो अभ्यास से नहीं आते हैं वो भक्ति से वो भक्ति का अनुसंगिक फल होते तो दो प्रकार का ज्ञान और वैराग्य होते हैं एक है अभ्यास से और दूसरा है आत्मसाक्षात्कार से भक्ति का फल होता तो एक प्रकार का ज्ञान है शास्त्र अध्ययन करने से लोग प्रयास करते हैं शिक्षित होना और दूसरे प्रकार का ज्ञान है जो भगवान का उपहा है तो इसका मतलब नहीं है कि भक्तों शास्त्र नहीं पढ़ते लेकिन सेवा भाव से पढ़ते हैं अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं खुद को बड़ा ज्ञानी घोषणा करने के लिए तो हम कभी भी भगवान की कृपा नहीं हो सकते तो और एक प्रकार वैराग्य है मतलब वो हम स्वनियम ग्रहण करते कि मैं खाली तीन दिन में एक बार थोड़ा सा प्रसाद सेवन करूंगा और शीतकाल में भी तो खाली उख खपरा पड़ूंगा तो ऐसे एक, ऐसे एक प्रकार का अभ्यास और दूसरे प्रकार का वैराग्य है वो स्वाभाविक कि भक्तों भक्ति में इतना धनमय है कि कोई रुचि नहीं होती है विषाई सुख के लिए भोगविलास के लिए और शरीर में इतना व्यस्त रहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए समय नहीं मिलते जैसे कि व्रज के षोषण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दस राघुनाथ तो दिन में एक बार हाथ में तौरस प्रसाद लिए थे और रात में बहुत कम समय सोते थे क्योंकि इतनी स्वर्थि थी भगवान की सेवा के तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य गुरु का लक्षण है लेकिन मूल लक्षण है भगवत सेवा भाव और अगर वो भगवत सेवा भाव नहीं होते हैं तो पुस्तकी ज्ञान होने के भी तो शिष्यों को वो सेवा भाव नहीं दे सिद्धांत होने के भी वो सिद्धांतिक नहीं हो, हो, होते मतलब अगर कोई तर्क से सिद्धांत स्थापन कर सकते हैं वो स्वयं अचित्र समझ नहीं सकते एक्चुअली क्या होते हैं कि अगर पंडित व्यक्ति के हृदय में कुछ भी इंद्र चुप्ति की इच्छा रहते हैं तो वो अच्छी तरह सिद्धांत समझ नहीं सकते और ऐसा व्यक्ति तो शास्त्र की भक्ति व्याख्या करके भी तो उसमें कुछ अपसी धाम डालेंगे और ऐसे ये सब अप्रदाय आते हैं क्योंकि वो, वो भक्ति पालन कहते हैं लेकिन सारधमान पर जामाम उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं लेकिन उद्देश्य अलाके तो कीर्तन करके भी और गुरुगिरी करके भी तो असम प्रचार करते हैं और ऐसे हम देखते हैं बंगाल उड़ीसा असम में बहुत जन्मगत वैष्णव है वैष्णव परिवार है और बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव एक जात जैसे जाते। लेकिन वो जाती इतने सुंदर कीर्तन करते और इतना निपुण होते मैदंगा पर जाने में और इतने मिथ कीर्तन करते हैं लेकिन कीर्तन का श्रम के बाद घर वापस जाके छी करते तो जो मैंगलो में भी जनप्रिय है माछली का हमेशा आते हैं और क्या बोलते हैं वो वो माचली वो भी शाकाहार है गंगा फल तो जैसे कि पैर में ही तो फल आपने आप आते हैं चास नहीं करते तो आपने आप नहीं आ पाते तो गंगा से माच ले आते उसमें क्या दोष है क्या दोष है हमारा गुरु कहते हैं तो हमारा क्या दोष है तो ऐसे जीव हिंसा करते हैं भक्ति का नाम है और कोई क्या होते है बहुत साव बांग्लादेश में था सब कुछ देख लिया <laughs> की कोई कोई तो क्या कहते वाइष्ण भगवान की का भोग में अर्पण करते तो सिर देखे और कोई कोई क्या करते तो दूसरे ओ धनी व्यक्ति वैष्णव तो दो पाकशाला रखते हैं इनके मकान में एक है ठाकुर जी के लिए और दूसरा हमारे लिए है तो ठाकुर जी का पाठशाला में तो शुद्ध शाकाहार बनाना है और दूसरा पाठशाला में तो दूसरे प्रकार का पाक होते हैं। तो जानते है कि ये उचित नहीं है इसलिए दो पाकशाल तो ये सब कुटनीति बहुत है वो जमते है कि ये भाई शाह के लिए उचित नहीं है या बोलते हैं कि वो वो माछली वो भी शाकाह है हम और घर से खाते हैं। हम कभी भी मांस अंडा मटन मुर्गी वो कभी भी नहीं लेता लेकिन मछली ले तो ऐसा मैं जब पहले पहले बांग्लादेश जाता था मैं मेरे कैसे संभव है तो इतना सा कीर्तन करते हैं और नि गौ हरी बोल उत्साह से बहुत तो कैसे संभव है कि इतना और मतलब ये परम धर्म का अभ्यास के साथ इतना निकृष्ट अभ्यास भी है तो कैसे संभव है संभव है कि क्योंकि एक दिशा से भाग्य है कि चैतन्य महापुरु का प्रचार इनके देश में प्रसारित हुए लेकिन आ, क्योंकि वास्तव में हृदय में ग्रहण नहीं किया इसलिए वो कीर्तन करते हैं भक्ति प्रावरचंद देते है और सुनते हैं लेकिन क्योंकि चैतन्य महापुर की शिक्षा में कुछ है जो वे अच्छा नहीं लगते इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते है <laughs> हम सब कुछ पालन करते हैं तिलक लग, लग जाते हैं कंठी में थोसी नाला है जप नाला भी है खेते घर हम राधा कृष्ण सेवा करते हैं और थोड़ा सा अलाते लेकिन भगवान दयालु है, है। अगर हमारा थोड़ा सा दोष है तो क्षमा भगवान हमको क्षमा करें कर तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हरिहरि विफल जन्म ग गनुष्य जन्म पाई अ राधा कृष्ण न भोजन शूनिय बी से खन हरिहरि विफले निष्फल के जनम अगवाइन जन्म व्यतीत कि मनुष्य जन्म पाए मनुष्य जनम मिलके राधा कृष्ण न भोज राधा कृष्ण सही से वो नहीं की और आयसे जाने या सुने जान के तो सब कुछ सुन ले नहीं के लिए बीस कहते अपराध कहते तो इसलिए वो सावधान सावधानी से कृष्ण भक्ति करना चाहिए तो ऐसे ही दुनिया में बहुत गुरु है। गुरु है तो भाई तो गुरु नहीं हो सकते और वैष्णव का वैष्णव भी बहुत है जो वास्तविक शैतान है तो बहुत उनी कथा बहुत लेकिन खुद का जीवन में व्यवहार लाके और सिद्धांत में सिद्धांत अप होते तो ऐसे हम अज्ञानी है तो कैसे हम न सकते कैसे हम सदगुरु को पहचान पिचन कर सकते भ्रमंड्रमित को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद मता असंख्य जीव बद्ध जीव इस भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं पुनरापी जननम पुनरापि माननम चौरासी चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में असंख्य जीव भ्रमण करते हैं तो एक व्यक्ति दो मनुष्य जन्म मिलके कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते जिससे भक्ति लता उत्ते और भक्तिलता से कृष्ण कृष्ण प्राप्ति होते हैं अर्थात कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलते तो कौन जी किस प्रकार का जी गुरु मिलते हैं तो की कृपा से जो भाग्यवान है और वो भाग्य किस प्रकार है जो तो लॉटरी जाए से ऐसा नहीं है ऐसा भाग्य का उदय होते हैं जिनके हृदय में वो वास्तविक इच्छा होते हैं भगवत प्राप्त करना भगवान की सेवा करना तो आगा एक व्यक्ति के हृदय में इच्छा होती है कि हे भगवान आप कौन हैं और कैसे कैसे आपको प्राप्त करना है मुझे मालूम नहीं, फिर भी मेरी प्रगाढ़ इच्छा है आपको प्राप्त करना तो ऐसे निष्कपट व्यक्ति को गुरु भेजना है भगवान कृष्ण के द्वारा एक और विचार है कि महद विचल नीनम गृहेशन भगवान इनकी दया से इनके पृष्ठ प्रियर प्रतिनिधिजन वायकुंड जगत से बेच देते हैं जैसे कि इनके देखने से सेवा करने से सुनने से दीन चेतस दीन व्यक्तियों का भाग्य की सृष्टि होगी और ऐसे शुद्ध वाइश की कृपा से भगवत सेवा अनिच्छुक होने के भी इनके हृदय में इच्छा की उत्पत्ति होगी भगवान की सेवा करने तो ऐसे ही शिव प्रभुपाल हमारा आपना जीवन में हमारा भाग्य था कि शिवपोभा हमारे बीच में आए थे और हमारा ज्ञान नहीं था कृष्ण के बारे में इच्छा नहीं थी भगवान उनकी सेवा करने फिर भी इनका आदर्श चरित्र देखने से इनके स्वयं प्रकट आध्यात्मिक तेज देखने से इनकी भगवत कथा सुनने से जिसमें भगवान की शक्ति स्वयं स्वर्त है इनका ऐसा प्रभाव से इनके असंख्य दिव्य गुणों से हम भी प्रभावित हुए और अभी इनकी कृपा से इस भा ग्रहण की इनकी वाणी गौरवानी प्रचार करना तो खस इस युग में जिसमें जीव जीव इतने सा पतित होते हैं भगवान की दया अधिक होते हैं और संपूर्ण भाग्य हीन फीव को भाग्यवान बनाते हैं भगवान स्वयं रहते चैतन्य महाप्रभु का रूप में और इनके अति प्रिय शुद्ध भक्तों हमारे बीच में भेज देते हैं हमको उदाहर करने के लिए इनकी अहित्यु की कृपा से तो ऐसे शिवपोपाध हमारे बीच में आए थे और अभी गाया है लेकिन इनके गमन के पहले हमको ये ज्ञान दिया है पुस्तक के रूप में भगवत गीता यथारू श्रीमदभागवत भक्ति और साम्रत सिंह श्री चैचन्या चाय चंद्र तो ऐसे एक पुस्तक के रूप में शिवप्रपाद अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है और इनकी सभी ग्रंथों पढ़ने से हम लाभ मिल सकते हैं और शिवपोपाद आयोजन की जैसे कि कथित विश्ववासियों भागवत सेवा करने से और भागवत ंग करने से अर्थात भक्त संग करने से ये ज्ञान जो शास्त्र में है आपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे हम हरि गुरु वैष्णव की कृपा से और सेवा करने से हम सब पतित होने के लिए भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं हम जो भाग्यहीन है भाग्यवान हो सकते हैं और ऐसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं तो भगवान के धाम में जा भगवान के धाम जाने के लिए सेवा भावी होना चाहिए तो वो सेवा भाव संचारित होने के लिए तो सेवा भावी भक्तों की संगति करना चाहिए तो गुरु का मुख्य लक्षण है कि इनके हृदय में कृष्णा सेवा करना कोई दूसरी इच्छा नहीं रखते हैं और दूसरों को इस कृष्ण भक्ति सिखाना के बिना कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है तो ऐसे सदगुरु का पहचान है ये सदगुरु शब्द हम बहुत बार सुनते हैं लेकिन सदगुरु कैसे साथ होता तो इसको अच्छी समझना चाहिए हरे कृष्ण